जय yeah. बुलवंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देवजू की जय श्री चैतन्य चरताम ग्रंथ की जय श्री गौर कथा की जय श्री नेताय गौर हरी गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा राधारम हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारम हरि गोविंद जय जय राधारम रम गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रम गोविंद जय जय रा हरि गो बुल्डा हरिलाल की ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जय ते पराशर सूह सत्यवती हृदय नंदनों व्यासो यमलगल वाग्म मम तम जगत्पेबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षणाक्षम जगद्धाम नमा तत् हृदय प्रेरणया प्रवर्तिहम तो बराको तस् हरे पदकमल वंदे श्रीचतन्य वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवाई श्री, श्री, श्री, श्री, श्री रूप साग्र जा सह गणरघुनाथानीत सजीव साद्वैतम साधत पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराधापादान सह गणलताश्री विशाखाबीता आजितुजौ कनक संकर्तन पितर कमलायर युगधर्मौे जगत्प्रियकता कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नाशाय गोविंदय नमो नमः नम नारायण नमस्कृत नरम चरोतम देवी सरस्वती व्या ततो जैन धीरे वाछाकुभ्य कृपासीुभभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो कर्णाबुराशे हे रूप दुर्गत जनईक को हे भट्टी सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कृतमंद मते दयांद्रा बोलशु बिहारी आज का दिन बड़ा आशीर्वादात्मक दिन है मुझसे अभी ये आदेश दिया गया वैष्णवों के द्वारा कि श्री रघुनाथ भट्टू उनकी तिथि समाराधन के आज के इस दिव्य पर्व पर दो चार मिनट श्री भट्ट गोस्वामीपाद के विषय में कुछ दूर किया जाए अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं श्रीमन महाप्रभु ने अवतरित होकर के अंदर चली भक्ति को जीव मात्र को अधिकार संपत्ति प्रदान करते हुए उन्मुक्त हस्त से प्रणाम किया श्रीमन महाप्रभु के ही परम प्रिय पर रहे परम कृपा पात्र रहे श्री रघुनाथ भट्ट गोसोलपात महाप्रभु की नीलाचल लीला में नवदीप लीला में जब श्री महाप्रभु की दूसरी शक्ति पृथ्वी के ऊपर विराजमान थी उनके साथ में विराजमान थी प्रथम शक्ति लक्ष्मी प्रिया जी उस समय हैं जगत के ईश्वर परंतु तो कभी महाप्रभु यमुना गंगा जी स्नान करने के लिए जा रहे हैं मासी कह रहे हैं गंगा जी की पूजा की सब सामग्री कहा हैं पान ला चंदन इत्यादि है के नहीं कहानी नहीं है, है माँ बोली कि अभी तैयार करती हूं मां के ऊपर तो सबके सबका जोर मां के ऊपर मा एकदम क्रोध, क्रोध करते हुए कह रहे हैं कि कोई चीज की तैयारी नहीं है यहां पर और ऐसा कहकर के क्रोध करते हुए घर के अपने ही घर के बासन भाड़े सबको फेंकते वहां डर रही है कुछ नहीं बोल रही है कॉप रही सचि कुछ नहीं बोल रही कैसी है अभी लाती तू अभी लाओगे हमको देर हो रही है और तुम अब लाओगे पहले से तैयारी करके क्यों नहीं रखे और क्रोध कर रहे हैं मां के ऊपर तो सब जोड़ दिखाए ये तो बासल्य का सहज मा है मां जल्दी से तैयारी करती हैं। बोल बेटा ये नमाई ये सब चीजें रखी हैं। जाओ जाओ जाओ कुछ बोल नहीं रही है सब लाकर के तुरंत जल्दी से माँ ने नमाई के हाथ में दे दिया अश्री निमाई पंडित उस समय गए माँ पीछे से जितना भी बिखेरा निमाई कर गए उनको समेट नहीं है सारे चावल वामल सब बिखरा दिए थे आंगन में उन सबको समेट रही है क्रोध शांत हो गया मां बोली मां से कह रहे हैं माँ तुझे इतना कष्ट हुआ सब चीज को फिर से संभाल करके रखा होगा सब बिखेर दिया मां कह रही बेटा ऐसे क्रोध करोगे नुकसान किसका होता है अपना ही तो होता है तुम्हारा अपना नुकसान हो रहा है तुम क्रोध कर रहे हो अपने ऊपर कोई क्रोध किया जाता है क्या ऐसे अपने घर की चीजों को कोई नष्ट किया जाता है उनमें माँ ऐसा नहीं बोल देख कितनी महार्गता है महंगाई मे, कितनी है ये सब चीज अपनी घर की खराब होती है तो कैसे अरे तो जगदीश और यहां पर रोना हो रहा है महंगाई का अपना नुकसान हो रहा है जगन्नाथ होकर के तो अपने घर में क्या नुकसान है क्या कमी है क्या ज्यादा है इसका रोना हो रहा है वहां पर बोले नहीं मां तुमको कोई किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा और ऐसा कह करके से निमाई घर के बाहर गए और थोड़ी सी दूर देर में ही सोना लेकर के आए और मां को एक डेली सोना मां को दिया मां की हिम्मत नहीं कि बेटा कहा से लाया ये पूछने की हिम्मत नहीं कह रहे मां किसी चीज की भी कमी अनह मत करना मैं हूं ना तेरा बेटा इसे किसी चीज की कमी नहीं होगी अब लक्ष्मीपति के लिए थोड़ा सा सोना लाकर के देना कौन सी बड़ी बात है परंतु तो लोग व्यवहार को दिखाते हुए कह रहे हैं कि माँ तुम चिंता मत करो मैं नित्य तुमको लाकर के धन स्वर्ण मुद्रा कुछ ना कुछ दे दूंगा घर के कामकाज को घर का जो खर्च का जो प्रवाह है उसको रोकने की जरूरत नहीं है वो योग्य तो चलेगा और आप मन में विचार कर रहे हैं बोले मुझे अनुमति प्रदान करो थोड़ा समय कमाई करके लिया अब कमाई करने की फकर पड़ी महाशय जी को आप मां से अनुमति लेकर के पूर्व बंगाल में गए अब पूर्व बंगाल में श्रीमन महाप्रभु ने वहां पर अपनी एक पाठशाला खोली घर में नव विवाहिता श्री लक्ष्मी प्रिया विराजमान है महाप्रभु की पहली शक्ति दोबारा तो श्री विष्णु प्रिया जी से हुआ परंतु पहली शक्ति श्री लक्ष्मी प्रिया वे विराजमान है वे मां की सेवा कर रही हैं महाप्रभु उस समय पधारे आप पूर्व एक वर्ष तक रहे और श्री महाप्रभु का इतना यश फैल गया महाप्रभु के पास में विद्यार्थियों की भीड़ विद्यार्थियों ने महाप्रभु के भक्तों ने महाप्रभु के पास में निमाई पंडित के पास में धन का ढेर लगा दिया अब लीला करनी है उनके लिए तो कोई धन की कमी नहीं है उनकी तो इच्छा से ही लक्ष्मी सदा उनके चरणों को पलौटती है इच्छा से कोई कितना भी चाहे भी तो इकट्ठा हो जाए कोई बात नहीं है ये तो पहले एक बार संकेत में तो दिखाई दिया था कि घर के बाहर गए और सोना लेकर के चले आए और मां को दे दिया तो ये तो दिखाई दिया परंतु तो लीला करनी है इसलिए महाप्रभु के पास में एक वर्ष में ही पर्याप्त धन इकट्ठा हो गया परंतु तो जाने क्यों महाप्रभु का चित्त उचाट हो रहा है क्योंकि इधर श्री लक्ष्मी प्रिया जी उनको व्य ने ही सर्प बन करके दंशन कर दिया बिहार में सर्प होते भी ज्यादा थे वहां पर उस समय तराई का क्षेत्र है तो वहां पर थोड़ा सा ये भाई भी था परंतु तो यहां पर तो व्य ने ही सर्प बन करके श्री विष्णु प्रिया उनको समाप्त कर दिया है आ, श्री लक्ष्मी प्रिया जी उनको समाप्त कर दिया है महाप्रभु को कहीं आभास तो हो गया है चित्त चट रहा है पूर्व बंगाल में ढाका में महाप्रभु महाप्रभुरे नहीं नहीं अपने घर चलते मां के पास महाप्रभु ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि जितना भी सामान है उसको बांधो उसी समय कोई दाक्षणात्य तपन मिश्र नाम करके एक सीधे साधे ब्राह्मण है पंथ बड़े नियमनिष्ठ सुशिक्षित हैं बहुत अच्छा शास्त्र का ज्ञान है पंत हैं सरल साथ, सीधे साधे तामझाम नहीं कोई दिखावा नहीं शास्त्र को खूब पढ़ा है महाप्रभु के पास में मिलने के लिए आए महाप्रभु की उस समय पैकिंग चल रही है सारे सामान की निर्देश निर्देश भी करते जा रहे हैं ऐसा समय इसको इसमें बाध दो इसको इसमें बाध दो और उस समय तपन मिश्र ने श्रीमन महाप्रभु से पूछा कि महाराज मैंने बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं पंत शास्त्रों को पढ़ करके अभी तक यह निर्णय नहीं कर पाया हूं कि शास्त्र का तात्पर्य क्या है साधन साध्य इनका निर्णय मुझे बताइए कि सारे शास्त्र अब जिसको पढ़ो वो ऐसा लगता है कि तो उस शास्त्र में उसी देवता की वंदना की गई जैसे कल के श्लोक में व्याख्या कराई थी कि कराए वो शास्त्र जो है वो कैसे श्लोक था कि न, किम विधत्ते किदत्ते किम अनुद्य कि कि विकल्पित किम विधत्ते शास्त्र किसका विधान करता है किदत्ते कौन देवता को वो बताता है कि विकल्प एक किसका विकल्प उपस्थित करके फिर अपोहो करके भिन्नत्व इन सब देवताओं को हटा करके कौन की उपासना की जाए अपोहो के द्वारा किस वस्तु को फिर वह सुनिश्चित करता है तो विकल्प करके विकल्प का अपवाद करके और वस्तु जो है उस वस्तु का भी अपोह करके फिर किस उसी वस्तु को कैसे सिद्ध करता है इसका आप मेरे सामने वर्णन करो अब महाप्रभु जल्दी में है जब जल्दी में है तो महाप्रभु कह रहे हैं कि नहीं तुमने जो कुछ भी कहा वो ठीक है परंतु तो मैं तुमसे केवल एक बात कह रहा हूं कि ये जो एक रत्न दे रहा हूं मैं तुम्हें इस रत्न को तुम धारण करो ऐसा कहकर के, के महाप्रभु ने चलते चलते उस ब्रह्म से ये कहा कि 32 अक्षर का ये सोलह नाम जिसमें आठ जोड़े हैं ऐसे 32 अक्षर का एक ये सुंदर मंत्र है इस मंत्र का तुम जप करो और हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे महाप्रभु ने इनको मंत्र बताया और ये कहा कि साधित साधित जमे प्रेमा होवे साध साधन तत्व जानिवासी सौ केवल इस मंत्र को पकड़ लो और इस मंत्र को पकड़ करके जब तुम इसका निरंतर निरंतर साधन करोगे तो साध्य साधन तत्व तो सब अपने आप तुमको बोध में आ जाएंगे ये संपूर्ण शास्त्रों का सार है ऐसा कहकर के श्रीमंत महाप्रभु ने इनको इस मंत्र का जप करने का इस मंत्र का कीर्तन करने का आदेश दिया और चलते चलते ये कहे गए कि अब तुम काशी जाओ मैं तुमसे काशी में मिलता हूं फिर वहां अपन बैठ के बात करेंगे और तुम्हारी जो संदेह हैं उन संदेहों का अच्छी तरह से विचार उनका विस्तार करेंगे इसका मतलब है महाशय जी को पहले पता है कि मैं संस्था और काशी में पहुंचूंगा ये पहले से कहीं संकेत कर दिया श्रीमद महाप्रभु पल कह दिया तुम काशी में जाओ और फिर काशी में मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ अभी तुमसे मिलने के लिए आऊंगा ऐसा कहने के बाद में श्रीमंद महाप्रभु लौट करके इधर आ गए यहाँ की एक घटना हुई घटना जो हो गई थी दुर्घटना वो हो गई थी महाप्रभु से कोई बात नहीं करे एक आश्चर्य की बात महाप्रभु जिस समय लौट करके आए सबसे झुका करके प्रणाम करके और से चल बस सरक जाए कोई तो महाप्रभु से रोक करके बात नहीं करे क्योंकि किसी की भी हिम्मत नहीं हो कि इतनी बड़ी इतनी दुखद घटना का महाप्रभु के सामने हम सूचना दें या महाप्रभु के साथ में इसके विषय में कहीं कोई चर्चा चला इसे कड़वी बात वो कहने के लिए प्रेम के स्नेह के कारण सब मुंह छिपाए महाप्रभु के सामने कोई नहीं पड़े महाप्रभु के कोई व्यवहार अलग अलग सा दिख रहा है क्या बात है कोई समझ में नहीं आ रही सामने व्यक्ति पड़े हैं राधे राधे करके हर हर कहीं नमस्कार प्रणाम करके फिर से कोई अच्छा मिलता हूं मिलूंगा मिलूंगा आऊंगा आता हूं तुम्हारे घर पे आ रहा हूं ऐसा कहकर के और चला जाए महाप्रभु को समझे क्या बात है महाप्रभु घर पे आ गए माँ ने बड़ा स्नेह दिखाया ये समझने मेरे स्नेह के कारण विकल है और मां की एकदम भावुक हो रही है इतनी बड़ी घटना घट गई लक्ष्मी प्रिया जी इतनी बड़ी घटना घट गई है महाप्रभु ने स्नान भी कर लिए महाप्रभु तो देर बैठ भी गए महाप्रभु कह रहे हैं घर में सब ठीक है ना कोई दिख नहीं रहा है <laughs> कैसे कैसे चर्चा कैसे कर बात तो निकल कैसे बोले घर में सब ठीक है बड़ा सुना सुना सा दिख रहा है कोई दिख नहीं रहा है ऐसा कहते ही मां पे रहा नहीं गया और महा एक समय एक साथ फपक करके रो पड़ और जब वहां पर को ये पता लगा कि श्री लक्ष्मी प्रिया जी अंतर्धान हो चुकी है वहां को बड़ा दुख हुआ वहां के पीछे से ये घटना घट गट गई थी वहां प्रभु तुरंत ही गंगा स्नान करने के लिए गए गंगा स्नान करके आए बड़ी दुखी और उस समय सब भी महाप्रभु के पास में समय के अनुसार सब व्यवहार साधने के लिए कुल्यार्थ पधारे कुल्याकरण के लिए माने कुल की जो रीति है उस कुल की रीति का निर्वाह करने के लिए बैठक के रूप में सब महाप्रभु के पास में उस समय पधारे इधर श्रीमद महाप्रभु विराजमान है श्री महाप्रभु फिर आगे महाप्रभु का दूसरा विवाह भी श्री विष्णुप्रिया जी के साथ में कर दिया और जो संजय हैं उन्होंने कहा कि इस बार विवाह ऐसे नहीं होगा कि दो चार आदमियों को ले आओ और एक तरतिया बाजा ले आओ उससे बस हो गया ब्याह आपके विवाह राजकुमार की तरह से होगा और जब विष्णुप्रिया जी का विवाह हुआ दोबारा तो क्या धूमधाम से विवाह हुआ क्योंकि विवाह केवल दो व्यक्तियों की स्वीकृति मात्र नहीं है विवाह एक सामाजिक उत्सव है और वह सामाजिक स्वीकृति है विवाह को केवल एक कांटेक्ट नहीं कहा जा सकता एक सम्मेदान नहीं है इस्लाम का विवाह मुस्लिम विवाह क्रिश्चियनिटी का विवाह यह एक संविदा है कॉन्टेक्ट है जबकि भारतीय विवाह एक संस्कार है दोनों में अंतर है विवाह कहीं का भी हो पंत तो विवाह एक सामाजिक उत्सव है और उसमें केवल दो व्यक्तियों की स्वीकृति मात्र ही कारण नहीं है उसके साथ में सामाजिक उल्लास और सामाजिक स्वीकृति सोशल एक्सेप्टेंस वो भी विवाह का एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है एकांत में होने वाली जो परस्पर स्वीकृति है वो स्वीकृति होने पर भी उसे विवाह की मान्यता नहीं मिलेगी जैसे ब्रज लीला में श्री श्याम सुंदर अंत हटाते हुए गोपिकागणों के वस्त्रों की चीरहरण लीला में चोरी करते हुए प्रियाओं को स्वीकार कर रहे हैं और और प्रिया भी भी श्री जो बालिका हैं वे को पति रूप में कर रही पूर्वक दोनों की परस्पर स्वीकृति है पंत स्वीकृति होने पर भी गोपियां स्वकीय नहीं कहलाएं क्योंकि वहां गजट नहीं हुआ था जब तक तो गजट नहीं होगा मंत्र पथ से विवाह का और कहीं मैने जो आ, सामाजिक भोज जो है वो भी होना चाहिए जब तक वो नहीं होता है तब तक विवाह को पूरी तरह से स्वीकृति नहीं मिलती तो इसलिए कहीं पर ही लौकिक दृष्टि से मानी जाती हैं, जो बालिका हैं, जिनका आपने वस्त्रहरण किया और चीरहरण नीला के बाद में जिन वस्त्रहरण लीला के बाद में जिन गोपियों को आपने वरान दिया स्वीकृत किया वे भी स्वकीय रूप में शास्त्रों में प्रसिद्ध नहीं हुई रूप में ही गोपी मात्र प्रसिद्ध नहीं आज महाप्रभु का विवाह हो गया और विवाह के बाद में फिर श्री महाप्रभु जब गया यात्रा के लिए गए गया यात्रा से लौट के महाप्रभु जब आए हैं उस समय श्रीमन महाप्रभु की जो महाप्रभु का स्वरूप है श्री राधा प्रेम का आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण ही राधा भाव द्वित सुमिलित होकर जो विराजमान हुए थे वो भाव प्रकट हो गया और महाप्रभु के जब भाव दशा प्राकट्य हो गई तब महाप्रभु के साथ में पूरा रसिक जनों का भक्त जनों का एक समूह इकट्ठा हो गया श्री नित्यानंद प्रभु वृंदावन से पहुंच गए अन्य सारे लोग महाप्रभु के पास में एकत्रित हो गए हैं और श्री महाप्रभु ने उस समय से अनुमति ग्रहण करके सन्यास ग्रहण कर दिया श्री विष्णु प्रिया जी उनका त्याग करके महाप्रभु सन्यास ग्रहण करके जिस समय रात को कटवा पहुंच गए वहां पर महाप्रभु ने मुंडन करके सन्यास ग्रहण किया पूरी वैदिक विधि के द्वारा और फिर वो लीला सब वर्णन हम श्रवण कराए हैं चेतन चरत में उनका वर्णन किया जा चुका है महाप्रभु छ वर्ष तक घूमते रहे और छह वर्ष तक घूमने के बाद में श्री महाप्रभु अब छठे वर्ष काशी पहुंचे हैं और वहां पर श्री तपन मिश्र जी इन तपन मिश्र जी के घर में श्रीमन महाप्रभु निवास कर रहे हैं काशी में पहुंचने के बाद में श्री तपन मिश्र जो है उनके कोई छोटा सा बालक एक जन्म लिया ब्रिज की जो राजमजरी है और जिनको श्रीमद महाप्रभु की लीला में हम श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहते हैं बोले श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पा की जय परम विद्वान बालक श्रीमद महाप्रभु की खूब अच्छी तरह से इस बालक ने सेवा की महाप्रभु दिन रहे उस समय बालक दौड़ दौड़ करके श्रीमंद महाप्रभु की सेवा कर, करता रहा महाप्रभु जिस समय सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा दे करके दो महीने रह करके काशी में तपन मिश्र के घर पर और श्री महाप्रभु तपन मिश्र के घर पर ही भिक्षा ग्रहण करके दो महीने रह कर के जब महाप्रभु चले उस समय वो बालक भी कह रहा है कि नहीं मैं भी आपके साथ में जाऊंगा रघुनाथ भट्ट है कहीं दाक्षात्य ब्राह्मण परंतु विचरण करते हुए कभी आकर के बंगाल में बसे पूर्व बंगाल में पूर्व बंगाल से फिर काशी में आकर के बसे काशी स्वयं पंडितों की नगरी विद्या का नगर रहा और वहां पर श्री महाप्रभु की इस बालक के ऊपर अत्यंत अत्यंत कृपा मिली पिता की आदेश लेकर के श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी रघुनाथ भट्ट श्रीमंत महाप्रभु के पास में भी गए महाप्रभु ने इनको आदेश दिया कि वृद्ध माता पिता की सेवा करो ब्राह्मण के घर में किसी विद्वान वैष्णव के घर में श्रीमद् भागवत का अध्ययन करो विवाह मत करो ये तीन आदेश प्रदान किए श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी ने दार ग्रहण नहीं किया परंतु उनकी परंपरा में श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी और अन्य जो हुए उनकी परंपरा में वो परंपरा उनकी गद्दी उनकी परंपरा वो बड़ की परंपरा वो निरंतर निरंतर बुद्धिमान है श्री महा रघुनाथ भट्ट परम विद्वान काशी में ही जन्म हुआ काशी में रहे पढ़े परम विद्वान सारे शास्त्रों का इन्होंने अध्ययन किया और फिर श्री स्वरूप दामोदर उनके पास में श्री रघुनाथ भट्ट विराजमान रहे बहुत अच्छी तरह से श्रीमंत्र स्वरूप दामोदर जैसे महा और तार्किक नैयायिक पंडित उनके साथ में रह करके वहां पर भी शास्त्र की निरंतर निरंतर चर्चा महाप्रभु एक बहुत बड़ी विशेषता है महाप्रभु के पर के, के उसने उनके पास में जितना भी इंटेलिजेंसिया था जितना भी बौद्धिक संपदा थी वो सारी बौद्धिक संपदा श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में जुड़ी रही अपने युग के सर्वश्रेष्ठ जो हस्ताक्षर रहे श्री सार्व भट्टाचार्य जैसे श्री गोपीनाथ आचार्य जैसे ऐसे जन श्री स्वरूप दामोदर जैसे महा महापंडित वे श्रीमंत महाप्रभु के साथ में जोड़ करके रहे और शास्त्र के आधार पर श्रीमंत महाप्रभु ने इन लोगों को श्री अपना जो सिद्धांत तत्व है उस सिद्धांत तत्व का स्थापन करने का आदेश प्रदान किया और इन लोगों ने खूब अच्छी तरह से आदेश प्रदान किया पिता के समाप्त हो जाने पर जब श्री तपन विष्णु जी उनका काशीवास हो गया इसके बाद में श्रीमन रघुनाथ भट्ट स्वामी दो बार श्रीमन महाप्रभु के पास में पहुंचे और महाप्रभु के पास में निरंतर निरंतर रह रहे हैं तब तक युवक हो गए महाप्रभु के में उस समय श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी को बाद में ये आदेश दिया कि वृंदावन में रूप सनातन है उनके पास में जाओ श्रीमंत महाप्रभु को श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उस समय आनंद पूर्वक महाप्रभु से चर्चा करते और महाप्रभु से श्रीमद भागवत का कहीं संवाद भी करते हुए विराजमान रहे वहां का पूरा जो महाप्रभु का परकर था तो श्रीमद भागवत का परम परम निष्पाथ परकर था श्रीमद् भागवत के तत्व को जानने वाला और उनमें रघुनाथ भट्टोस्वामी जी भी एक प्रधान होकर के विराजमान जब श्रीमद् महाप्रभु के आदेश से वृन्दावन आए उस समय श्री रघुनाथ भटगोस्वामी जी ने रूप सनातन इनका आश्रय ग्रहण किया इनके पास में रहे और श्री रघुनाथ श्रीमद भागवत का जिस समय गायन करते उस समय लय पूर्वक जो भाव है उस भाव को ही प्रकट करने के लिए अनेक अनेक बार लय और राग बदल करके उन भावों के अनुरूप उन भावों की प्रस्तुति करते थे और उस समय उनकी बॉडी लैंग्वेज वो भी तद होती थी तो कोई वस्तु उसके बीच पीछे जो सिद्धांत तत्व है वो सिद्धांत तत्व भी होना चाहिए उसके पीछे भाव तत्व भी होना चाहिए सिद्धांत तो और भाव इन दोनों के साथ साथ जो शरीर की भाषा है वो बॉडी लैंग्वेज भी उनकी अद्भुत थी तो एक ही एक बात को जो जैसा भाव है जितने जितने भाव विकल्प से प्रस्तुत किए गए उनको श्री रघुनाथ भगत आनंद पूर्वक कहते थे और एक तरह से छो गोस्मियों को जो सिद्धांत की फीडिंग देना है वो श्री रघुनाथ भटगोस्वामी जी ने किया श्रीमद भागवत के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को श्री रूप सनातन को भी यह स्थापित करते थे और जो काशी में रह करके तो जो अध्ययन था ही महाप्रभु के पास में रहकर के जो अध्ययन था और इसके बाद में जो शास्त्र का अध्ययन उसके आधार पर श्रीमद्भागवत के जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों को पांचों गोस्वामियों को वृंदावन में छो गोस्वामियों में भागवत के वक्ता होकर के श्री रघुनाथ गोस्वामी जी विराजमान थे और वे श्रीमद् भागवत को ही प्रमुख रूप से प्रस्तुत करते थे जितने भी छो गोस्वामी उनमें पांच गोस्वामियों को तो श्रीमद् महाप्रभु ने श्री भगवत विग्रह उनको प्रकट करने का आदेश प्रदान किया श्री सनातन गोस्वामी जी ने मदन मोहन जी को प्रकट किया श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री गोविंद जी को प्रकट किया जीव गोस्वामी जी ने श्री राधा दामोदर उनको प्रकट किया एक बहुत बड़ी मिट्टी का डेला था और उस डेने को श्री रूप गोस्वामी जी ने जैसे ही तोड़ा तोड़ तोड़कर तोड़ते ही उसमें से मिट्टी ऊपर का जो मोलमा था वो हट गया और उसके बीच में से श्री राधा दामोदर दिव्य स्वरूप वो प्रकट हो गई तो श्री राधा दामोदर की रचना करके एक तरह से राधा दामोदर को प्रकट करके श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री जीव गोस्वामी जी को प्रदान प्रदान की गोमा से श्री गोस्वामी जी ने श्री गोविंद शिव ग्रह उनको प्रकट करके दिया श्री रघुनाथ दास गोस्वामी उन्होंने महाप्रभु को पहले शिला भिजवाई थी किसी भक्त के माध्यम से महाप्रभु उसकी जिस समय सेवा कर रहे हैं उस समय सेवा करते हुए राधा भाव में ऐसे विराजमान हैं कि श्री शिला जी के श्री गोवर्धन शिव ग्रह और शिव ग्रह के ऊपर महाप्रभु की उंगलियों के चिन्ह भी विराजमान हैं भगवान की जय अद्भुत है तो महाप्रभु के श्री के के चिन्ह उंगलियों के जो चिन्ह वो जहां विराजमान वो श्री गिरधारी वो गिरधारी स्वरूप विराजमान श्री गोस्वामी से भी स्वरूप और श्री बड़े बाबा और उनकी पूरी पद्धति वो आनंद पूर्वक अद्यावधि उसकी सेवा करते हुए उस निधि की विराजमान हो गए गिरधारी की निधि की सेवा करते हुए विराजमान तो श्री गिरधारी की सेवा की श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जब नेपाल गए और गंडकी नदी से सालग्राम जी लेकर के आए श्री शाल उनकी सेवा कर रहे हैं और उस समय जो ग्वालियर की रानी हैं वे आई हंसते हुए कह रही हैं कि सबको हम श्रृंगार दे रहे हैं तुम्हारे ठाकुर जी कौन से हैं बाबा और इन्होंने दिखाया तो संकोच कर गए कि इनका श्रृंगार कैसे होगा श्रृंगार दिया नहीं मन में विचार कर रहे हैं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी कि आहा यदि मेरे पास में भी शिव ग्रह होते तो मैं भी उनका श्रृंगार सेवा करता और दूसरे ही दिन ये वैशाख पूर्णिमा के दिन वही साल ऊंची हो गई झांपी जी ऊंची हो गई बोले हैं ऊंचा कैसे ऊंचा ऊंचा कैसे दिख रहा है जो वस्त्र हटा करके देखें सो ही श्री इंद्र नीलमणि विग्रह श्री राधाम उनका दर्शन किया बोलो श्री राधा की जय कार्तिक चैत्र पूर्णिमा के दिन विचार कर रहे हैं कि आहा हमारे यहां पर भी ठाकुर जी होते तो हम भी सेवा करते हुए बिराजमान होते और वैशाख की पूर्णिमा के दिन श्री राधा मनलाल उनका अपूर्व से आविर्भाव हुआ तो इस प्रकार सारे स्वरूपों के पास में गोस्वामियों के पास में अलग अलग स्वरूप प्रकट हुए परंतु हमारे बड़े श्री भट्ट गोस्वामी उनको महाप्रभु ने कोई स्वरूप नहीं दिए उनको भागवती ही प्रदान की वो भागवती संहिता उनको दी गई कभी कोई व्यक्ति उनसे भागवत जी मांगने के लिए आया पढ़ने के लिए पाठ शुद्ध करने के लिए उसमें दी तो जैसे ईशु रजिस्टर होता है इसी प्रकार उन्होंने कागज के ऊपर लिखकर के रखा था कि भागवत उनको दी है अपनी तो रजिस्टर भी विद्यमान है वो वो जो पर्चा है वो पर्चा यीशु का ईशु रजिस्टर वो भी एक तरह से जैसे डाइट कहीं पुस्तक दी जाती है तो वो नोट करके रखते हैं अपनी यादगार के लिए ऐसे ही भागवत भी ऐसा एक रजिस्टर भी कहीं दिया गया वो, वो भी विद्यमान है कागज और उसके भी अभिलेख वृंदावन स्वर संस्थान ने अभी भी प्राप्त तो इस प्रकार इस घर की जो मुख्य उपास स्वरूप रहे वे श्री श्रीमद भागवती संहिता ही रहती इस प्रकार सब गोस्वामियों को जितना भी साहित्य लिखा गया उस सब की फीडिंग करने वाले श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी रहे और भागवत के विषय में यदि कहीं किसी को कोई संदर्भ ढूंढने की जरूरत पड़ती या कोई बात ढूंढने की जरूरत पड़ती तो श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उनसे ही सब लोग पूछते थे इस प्रकार श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने बहुत बड़ा उपकार किया श्रीमद भागवत उनका जैसा गौरीय वैष्णव ने विचरण विचार किया ऐसा विचार और किसी दूसरे ने नहीं किया है कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता है जीव गोस्वामी जी ने क्रम संदर्भ लिखा मन नहीं भरा बृहत् कम संदर्भ लिखा मन नहीं भरा तब वैष्णव तो लिखी मन नहीं भरा तब सत संदर्भ लिखे मन नहीं भरा तब संदर्भों की उन्होंने सर्वसंवाद में टीका की मन नहीं भरा तब उनकी अनुव्याख्या की एक ही एक ग्रंथ के ऊपर पांच पांच टीका पर टीका पर टीका पर टीका पांच पांच छ टीका एक एक आचार्य करते हुए ब्राहिमान इसलिए बाबा प्रियाशन दाशी महरे बड़ी सुंदर बात कहते बोल गौरियान ने जैसी खोजबीन करी है ऐसी खोजबीन कह कोई नी करी, को करी। खोजबीन तो खोज जो है, वो किसी बात की गहराई में जाकर के जैसा विचार वहां किया है ऐसा विचार कहीं दूसरी नहीं है उन श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पादी चरणारे बंदन बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय श्री महाप्रभु इधर सनातन गोस्वामी जी को संबंध तत्व का उपदेश करते हुए कह रहे हैं कि एते चांस किसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं कि श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान होकर के विराजमान है ईश्वर परम कृष्ण श्री कृष्ण ईश्वर हैं सच्चिदानंद विग्रह हैं अनाद गोविंद सब कारणों के कारण हैं उनका कोई कारण नहीं है सर्व कारण कारण होकर के विराजमान है तो स्वयं भगवान कृष्ण एक में पया स्वयं भगवान कृष्ण गोविंदापर नाम सर्वेश्वर्य पूर्ण यार गोलोक नृत्य धाम श्री कृष्ण स्वयं भगवान है स्वयं भगवान किसको कहेंगे अनन्यापेक्ष यद रूपम स्वयं रूपम तदुच्यते। लघु भागवतान में स्वयं भगवान की व्याख्या की गई परिभाषा दी गई कि जो स्वरूप किसी दूसरे की अपेक्षा न करे और उसकी सब अपेक्षा करे उसका नाम है स्वयं भगवान कृष्ण से सारे अवतार प्रकट हुए परंतु तो कृष्ण किसी अवतार के अवतार नहीं हैं दूसरे की जो अपेक्षा न करे दूसरे की जिसको जरूरत न हो अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए उसका नाम स्वयं भगवान है तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण वे श्रीकृष्ण स्वयं भगवान है गोविंद अपर नाम उनका दूसरा नाम ही गोविंद है गो माने वासु वेद उनके द्वारा जो परम तत्व के रूप में जाने जाते हैं उनका नाम हुआ गोविंद संपूर्ण ऐश्वर्य से पूर्ण हैं गोलोक नित्यधाम उनका गोलोक नित्य धाम है गोलोक के दो स्वरूप हैं एक गोलोक का स्वरूप है ऊर्ध एक गोलोक का स्वरूप है भौ ऊर्ध और भौ ये गोलोक के दो भेद हैं दोनों को ही गोलोक कहा जाएगा परंतु तो कहीं भ्रम नहीं हो जाए इसलिए व्यवहार सिद्धि के लिए उस गोलोक को तो कहा गया गोलोक और जहां हम बैठे हैं इस भौम वृंदावन को कहा गया गोकुल गोकुल और गोलोक ये दो भेद किए थे अवतार काल में भौम जो वृंदावन है इसके भी दो भेद हैं एक है प्रकट वृंदावन दूसरा है अप्रकट वृंदावन प्रकट वृंदावन उनमें मिलन और व्यह दोनों हैं प्रकट वृंदावन में गमन आगमन दोनों में 125 वर्ष की श्री की लीला में आप 11 वर्ष पांच मास कुछ दिन आप ब्रिज में रहते हैं फिर मथुरा जाते हैं 15 वर्ष मथुरा में रहने के बाद में फिर आप द्वारका जाते हैं तो गमना गमन की लीला आपकी विद्यमान है श्री प्रकट वृंदावन में प्रकट वृंदावन परंतु उस समय भी श्री वृंदावन का एक दूसरा स्वरूप है वो है अप्रकट वृंदावन उस अप्रकट वृंदावन में श्री कृष्ण विरह काल में भी निरंतर विलास करते हैं परंतु कभी कभी प्रकट वृंदावन का विरह परिकर विरह अनुभव करने वाला परिकर उनको आप अप्रकट वृंदावन का दर्शन भी करा देते हैं वो नित्य दर्शन भी कर लेता है दर्शन करके भी उस के दर्शन को वह कहीं सोचता है कि ये तो मेरा भ्रम था ये तो मैंने सपना देखा और फिर से विराह में डूब जाता है 125 वर्ष के बाद में नहीं बहत्तर वर्ष के बाद में श्री कृष्ण की जब बहत्तर वर्ष की लीला हो जाती है तो बहत्तर वर्ष के बाद में जब राजस्व यज्ञ होता है राजसु यज्ञ के बाद में श्री कृष्ण में लौट करके आते हैं और दंतमक्र का वध करते हैं इंद्रप्रस्त में तो वध किया सुषपाल का और सुषपाल का बदला लेने के लिए जब दंतमक्र आया उस समय आपने व्रज में पुनः आगमन किया और पुनः ब्रिज में आगमन करने के बाद में ब्रिज में दो महीने तक तो प्रकट रूप में रहे और दो महीने बाद सब ब्रिजवासियों को अपने दिव्य रथ के ऊपर विराजमान करके श्री कृष्ण यमुना जी में जो घुसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन वैसे ही ब्रिजवासियों की एक बार पलक झपकी और जो पलक झपके सो ही आपने प्रकट ब्रज के परकर को प्रपंच को दिखाना बंद कर दिया प्रकट लीला अप्रकट लीला में समाहित होकर के विराजमान हो, हो गई यहां पर तो ये कहा था राया में मिले सम्रदवासियों से राया में तो ये कह रहे हैं वृंदावन के पल निपा गोराई जो है उस गोराई में वहां पर तो ये कह रहे हैं कि अरे हम यहां सड़क के ऊपर डेरा डाल करके काय को रहेंगे तंबू डाल करके हमारी अपनी घड़ी है चलो चलो हम यहां पर नहीं रहेंगे अपने घर चलते हैं और ऐसा कहकर के श्री कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों को जो कृष्ण की प्रतीक्षा देख रहे थे डेरा डाल करके कन्हैया जाएगा इंदक से द्वारका तो इसी रास्ते से जाएगा रास्ते में कन्हैया से जरा सा झाक करके देख लेंगे रथ उसका मुंह ताता हो जाएगी हाथ लगा करके उसका केवल अभिनंदन कर करेंगे इसके भरोसे बैठे हुए थे परंतु तो आपने कहा नहीं अब मैं आ गया वृंदावन का त्याग करके मैं नहीं जाऊंगा और ऐसा कहकर कि सब को साथ में लेकर के श्री कृष्ण आप पधारे यमुना जी के भीतर जो घुसे सोई ब्रजवासियों की तो पलक झपकी वे तो ये समझ रहे हैं जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आए और तत्व में प्रपंच को प्रकट लीला का दर्शन कराना आपने बंद कर दिया अप्रकट वृंदावन का परकर और प्रकट वृंदावन का परकर दोनों एक होकर के विराजमान हो गया उस समय अप्रकट के साथ में ही नित्य परकर या दोनों मिलकर के एक हैं और अध्यावधि लीला करते हुए विराजमान है का परकर सदा ही वह नित्य बिहार को युक्त होकर के विराजमान है उसको विरह की प्राप्ति है नहीं प्रकट लीला में अवतार काल में भवन वृंदावन में विरह है श्री गोलोक में विरह नहीं है इस प्रकार प्रकट लीला प्रकट लीला दोनों को मिलाती हुई विराजमान है तो गोलोक नित्य धाम गोलोक नित्य धाम है उस गोलोक में भी विराज विराजमान <coughs> और भव वृंदावन का जो गोलोक है उसमें आज भी लीला हो रही है हमारी आंखों के ऊपर पर्दा आ रहा है वो पर्दा हट जाए जिनके हट गया है वे आज भी श्रीमदावन में श्री रास लीला का नित्य विहार का निरंतर निरंतर वे रसिक जन दर्शन कर रहे हैं करते रहे हैं तो वो लीला विराजमान इस प्रकार आनंद वृंदावन नित्य धाम होकर के विराजमान एते चांस कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं श्री शुभदेव जी सूर्य वर्णन कर रहे हैं कि हमने जो 24 अवतारों का वर्णन किया 24 अवतारों का वर्णन किया।, किया गया बोली जो चौबीस अवतारों का वर्णन किया गया प्रथम स्कंध में इन 24 अवतारों में कुछ अंश अवतार हैं कुछ कला अवतार हैं चौबीस अवतार में श्री कृष्ण भी तो गिने गए राम कृष्ण भी तो गिने गए उनको भी अवतार मानो बोले उनको अवतार हम केवल इस दृष्टि से कह रहे हैं कि प्रपंच के जनों को वे गोचर होंगे तत्वता तो वे अवतार नहीं हैं श्री कृष्ण तो अवतारी परंतु जब वे प्रपंच गोचर होकर के विराजमान हुए इसलिए उनको अवतार कह दिया अवतार का रहस्य है कि परतत्व पूरी तरह से अपनी संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ में विराजमान हो और कृपा अतिशय हो उसका नाम है अवतार जहां संपूर्ण ऐश्वर्य को प्रकट करते हुए विराजमान हो परंतु तो कृपा सबके ऊपर नहीं हो उसको हम कहीं अवतार नहीं कहेंगे उसको हम अमुक बिहारी कहेंगे गोलोक बिहारी कहेंगे परंतु तो अवतार उसे कहेंगे जब जो अनधिकारी हैं उनको भी वह अपने स्वरूप का दर्शन कर तो ऐश्वर्य पूरा विद्यमान हो तत्व तो पूरा विद्यमान हो और कृपालुता अतिशय प्रकट हो सबके लिए प्रकट हो अत्यंत कृपालता और सबके लिए कृपालता प्रकट हो उसका नाम है अवतार कृष्ण ने ऐसे रूप को भी प्रकट किया इसलिए कृष्ण को अवतार भी कह दिया गया परंतु ये अवतार कृष्ण के ही हैं इन अवतार सभी अवतारों का अवतारी कौन है बोले अवतारी श्री कृष्ण है बोले भाई अपने वचन का स्वयं खंडन कर रहे हो आपने अभी अभी वर्णन किया था कि एक चांद कला पुंस जो अवतार है वो अवतार कौन धारण करता है द्वितीय पुरुष गर्भोरशाही अवतारों को धारण करते हैं पुंस जो पुरुष अवतार हैं वे इन अवतारों को धारण करते हैं क्योंकि अब अवतारों अवतारो पुरुष परस्यो सुखदेव जी के इसके पहला वाला जो श्लोक था वे श्लोक था कि परम पुरुष उनका आद्य अवतार वह पुरुष अवतार है तो भगवान ने पुरुष अवतार धारण किया और पुरुष अवतार ने ही अनेक अनेक अवतार धारण किए ये आपने पहले कहा बोले पुरुष अवतार का भी अवतारी कौन है चलो आपकी बात मान गए परंतु पुरुष अवतार का भी अवतारी कौन है हमने कहा था ए चांस ठीक है अभी भी कह रहे हैं कोई बात के जितने भी अन्य अवतार हैं वे द्वितीय पुरुष गर्भोधशाही श्री प्रद्युम्न के हैं पंत प्रद्युम्न पर अवतारी कौन है बोल प्रद्युम्न का अवतारी है कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्ण तो स्वयं भगवान है यह तुकार का जो प्रयोग किया गया ये भिन्न उपक्रम इसको हम कहेंगे भिन्न उपक्रम भिन्न उपक्रम, उपक्रम माने जो वर्णन किया जा रहा है उसमें किसी एक चीज की विशेषता बताने के लिए भाई मनुष्यों में मनुष्य ये कर सकता है यह कर सकता है यह कर सकता है परंतु ये तू लगाते ही कुछ विशेषता आ जाएगी परंतु राजा अन्य मनुष्यों को दंड दे सकता है दूसरे लोग दंड नहीं दे सकते दंड देने का अधिकार राजा को है ये तुकार जो है वो वह भिन्नोपक्रम में सभी लोगों की सामान्य वर्णन कर दिया और सामान्य वर्णन करके कोई विशेषता दिखाने के लिए जहां कोई खास विशेषता दिखाई जाए उसको तु शब्द के द्वारा निरूपण करते हैं तो कृष्ण तो भगवान स्वयं कृष्ण तो स्वयं भगवान ये तुकार भिन्नोपक्रम है भगवान शब्द कहकर के स्वयं शब्द का प्रयोग करके ये दिखाया कि सामान्य रूप में सभी को भगवान कहा जाएगा मत्स्य भगवान पूर्व भगवान सबको भगवान कहा जाएगा परंतु तो मुख्य भगवत्ता कहां है मुख्य भगवत्ता श्री कृष्ण ने तो एक मने मत्स्य पूर्व बराह इत्यादि जो सभी अवतार वर्णन किए गए वे पुनसाह वे गर्वोदशाही के अवतार हैं पंत कृष्ण तो माने कृष्ण अवतारी हैं और जो गर्वोदशाही हैं उनके भी वे अवतार हैं संकर्षण उद्युम्न अनु इनके भी वे अवतारी हैं तो तू कह करके वे स्वयं भगवान हैं स्वयं भगवान का तात्पर्य है अनन्या <coughs> अनन्यापेक्षद रूपम स्वयं रूपम तदुच्यते जो रूप दूसरे की अपेक्षा न करे उसका नाम स्वयं रूप कहा जाएगा वे श्री कृष्ण कभी कभी पृथ्वी के ऊपर प्रकट लीला में भी अवतार धारण करके इंद्रारी व्याकुलम लोकम इंद्र के शत्रु इंद्र के शत्रु कौन है दैत्य उनसे जब लोकम माने पृथ्वी मंडल व्याकुल हो गया उनको मार करके मृदयंती युगे युगे वे श्री कृष्ण मृदयंती मानित सृष्टि को आनंदित करते हैं इंदारी इंद्र के शत्रु असुरों के द्वारा जो अभी तक व्याकुल हो रहा था सारा संसार उनको समाप्त करके उनकी व्याकुलता को दूर करके मृदयंत दिने युगे युगे वे युगे युगे दो युगों में विशेष रूप से जीवों को आनंदित करते हैं युगे युगे युग युग में अथवा युगे युगे युगे माने दो युगे माने युगों में माने द्वापर युग में भी और द्वापर के आगामी जो कलयुग है उस कलयुग में भी वे जीवों को आनंदित करते हैं अर्थात स्वयं स्वरूप श्री कृष्ण अवतारित होकर के कृष्ण द्वापर के अंत में तो कृष्ण लीला के रूप में अवतारी अवतार करके और कृष्ण लीला के ही एक परिशिष्टि के रूप में एक ही इतिहास क्रम में श्री गौरव रूप धारण करके भी वे जीवों को आनंदित करते हुए विराजमान होते हैं बुढ़ेन्ती युगे युगे दो युगों में वे आनंदित करते हैं श्री भगवान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग भक्ति तीन साधन है इनमें ज्ञान के द्वारा भगवत तत्व का ब्रह्म रूप में योग के द्वारा आत्मा और भक्ति के द्वारा भगवान रूप में उनका दर्शन होता है इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कि बदंत तत्त्व विदा जो तत्व वेत्तागण है वो उस तत्व को का ब्रम परमात्मा भगवान इन तीन नामों से वर्णन करते हैं तो तत्व विद तत्व वदंती तत्ववेद तत्व को तत्व उस तत्व को तीन नामों से वदंती माने कहते हैं उनका एक नाम है ब्रह्म दूसरा नाम है परमात्मा तीसरा नाम है भगवान ब्रह्मी परमात्मे थी भगवान शब्द थे अब जो तत्व है उस तत्व की परिभाषा क्या है कि उस तत्व को ब्रह्म परमात्मा भगवान तीन नामों से कहते हैं वो तत्व की परिभाषा है यज्ञान अद्वयम बोल जो अद्वैय ज्ञान है वही तत्व है अद्वैय ज्ञान का तात्पर्य है कि जो सजातीय विजातीय और स्वागत इन तीनों प्रकार के भेद से जो रहित है आश्रय पदार्थ के रूप में जो बचेगा जिस जैसा कोई दूसरी वस्तु नहीं उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं उसके अपने स्वरूप में भी सभी इंद्रियों में सभी कार्यों को करने की शक्ति है वह कर्तुमा, कर्तुमा, कर अन्यथा करतुम समर्थ है अतः उसमें स्वगत भेद भी नहीं है ऐसा जो तत्व है उस तत्व को ऐसे पदार्थ को तत्व कहेंगे जो अद्वै पदार्थ है उस अद्वैय पदार्थ का नाम ही तत्व है श्री कृष्ण अद्वैय पदार्थ है अर्थात जीव भी कृष्ण के भीतर है जगत भी कृष्ण के भीतर है और वैकुंठ भी कृष्ण के भीतर वह अद्वय पदार्थ होकर के विराजमान है इसी को समझने की दृष्टि से कह रहे हैं अर्थात श्री कृष्ण को ब्रह्म कहा जा सकता है परमात्मा कहा जा सकता है भगवान कहा जा सकता है परंतु तो समझाने की दृष्टि से कह रहे हैं कि किसी को कृष्ण नहीं दिख रहे हैं केवल उनकी अंग कांति मात्र दिख रही है और अंगकांति में जैसे कोई विशेष नहीं दिख रहा है ऐसे ही कृष्ण का दर्शन करने पर भी कृष्ण के विशेष को विशेष माने गुण एडजेक्टिव उनके जो विशेषण है उन विशेषणों को कहीं कोई नहीं देके तो उसको हम ब्रह्म कहेंगे जिसमें कोई विशेषण न हो विशेषण अन्य व्यावर्तक होता है वह दूसरों से अलग करने वाला होता है माने परिच्छेद करने वाला होता है परंतु जो परिच्छेद से रहित हो ऐसे पदार्थ तो को हम ब्रह्म कहेंगे तो कृष्ण ब्रह्म ही हैं, भले वे सीमित दिख रहे हैं परंतु सीमित नहीं हैं, सीमित होते हुए भी वे असीमित ही हैं। तो केवल कोई उनकी असीमितता का दर्शन करे उसको हम ब्रह्म कह देंगे श्री कृष्ण ही यहां परमात्मा होकर के विराजमान हैं। परमात्मा का तात्पर्य है कि जो अपने कुछ गुणों को प्रकट करे सृष्टि पालन संहार और साक्षी इन चार गुणों को जो प्रकट करे उसका नाम है परमात्मा सबका प साक्षी होकर के रहे और सृष्टि पालन संहार करने की जिसमें क्षमता हो यह गुण जिसमें विद्यमान उसका नाम परमात्मा और जिसमें अपने माधुर्य को अद्भुत माधुर्य ऐश्वर्य को प्रकट करने की सामर्थ्य हो ऐसे पदार्थ को भगवान कहेंगे भगवान सावत असाधारण स्वरूप ऐश्वर्य माधुर्य विशेषाह ये भगवान की परिभाषा हुई तो जैसे सूर्य चक्ष सूर्य चन्मचुओं से केवल तेज रूप दिखेगा इसी प्रकार जहां कृष्ण को केवल तेज रूप देखा जाए यहां पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर लेने चाहिए ब्रह्म को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्म अंग कांति है जो भीतर का स्वरूप है वो ब्रह्म नहीं है जो औलो है अंग के बाहर जो तेज निकल रहा है वो वो तेज केवल ब्रह्म है ऐसा नहीं समझना चाहिए ज्ञानी संपूर्ण पूरे के पूरे ग्रास को तेज रूप में देखेगा यह कहने का मतलब तो इसको खंड करके देखने की आवश्यकता नहीं है वे स्थान वाची न होकर के ब्रह्म परमात्मा भगवान तीनों एक ही हैं किसी को वह अंग कांति के समान निर्विशेष दिख रहे हैं दूसरे व्यक्ति को कहीं विशेषता दिख रही है कहीं संपूर्ण लीला बिहारी होकर के वे दिख रहे हैं तो सूर्य चंद्र चक्षुष ज्योतिर्मय भासे सूर्य की चंद्र सूर्य जैसे चरण चक्षुओं से ज्योतिर्मय दिख रहा है पंत वो केवल ज्योतिर्मय नहीं है वहां पर गोलक भी है सूर्य का वहां पर सूर्य नारायण भी साक्षात रूप से विराजमान है पंत जो सूर्य नारायण है वही गोलक के रूप में वे ही कहीं तेज के रूप में दिख रहे हैं ऐसे कृष्ण ही मुरली मनोहर श्री नंदन नंदन वे ही कहीं ब्रह्म के रूप में कहीं परमात्मा के रूप में दिख रहे हैं अब ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन ब्रह्म संहिता में किया गया कि यस्य प्रभा प्रभव जगदन कोटि कोसुभा विभूति बिंदम त्रकल अनूतम गोविंद माध पुरुषम तम हम भजाम कि मैं गोविंद का भजन कर रहा हूं गोविंद कैसे हैं बोले प्रभावत है। जो प्रभाव से युक्त हैं तो सब प्रभावता जो प्रभाव से युक्त हैं उनकी प्रभा कैसी है वे प्रभाववान यदि प्रभा के रूप में दिखे तो कैसे दिखेंगे कोटि बशुभार विभूति भिन्नम जिन जिस प्रभा से ही जगत अंड कोटि ब्रह्मांड करोड़ों करोड़ों की मात्रा में जिनके वैभव के रूप में प्रकट हो जाते हैं अर्थात ब्रह्म में जो माया शक्ति विराजमान है उस माया शक्ति के वैभव के रूप में कोट कोट ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं तो जगत अंड कोटि कोटिशु जो अनंत अनंत कोट कोट ब्रह्म हैं, उन कोट कोटि ब्रह्मांडों में जो अपूर्व बसुधादि जो संपत्ति समय हुई है अर्थात उसमें एक-एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मांड में स्वर्ग आदि सत्य लोक आदि की अपूर्व संपत्ति वो सब विराजमान है तो वसुधादि जो सारी संपत्तियां विराजमान है विभूति भिन्नम वह उस ब्रह्म की ब्रह्म रूप ज्योति से ही चारों ओर प्रकट हुई जो ब्रह्म को अंग नहीं मानना चाहिए अंश नहीं मानना चाहिए ब्रह्म को कृष्ण ही मानना चाहिए परंतु प्रतीति केवल तेज के रूप में हो रही अन्यथा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ब्रह्म तो केवल अंग कांति है और कृष्ण अलग तो कृष्ण अलग हो गए अंगकांति अलग हो गई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी पर तो ऐसा धारणा करनी चाहिए धारणा यही है कि ब्रह्म परमात्मा भगवान सब एक ही है कृष्ण ही ब्रह्म है कृष्ण ही परमात्मा है कृष्ण ही भगवान है किसी को केवल तेज रूप में दिख रहे हैं किसी को सूर्य का गोला मात्र दिख रहा है किसी को सूर्य में नारायण का दर्शन हो रहा है तब ब्रह्म हाँ हाँ निष्कलम वो ब्रह्म निष्कल मन संपूर्ण ब्रह्म है वह अखंड ब्रह्म है भेद रहित होकर के वह विराजमान है अनंत मशेष भूतम उस ब्रह्म का कभी भी अंत नहीं होगा अन्य जो वस्तु हैं जगत माया का जो कार्य है उसका अंत होगा ब्रह्म का कभी भी नाश नहीं होगा तो अनंतम अशेष भूतम बृंद ही सब रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त करता हुआ विराजमान है उन गोविंद माधपुरुषम तम हम भजानी उन मुरली मनोहर श्री ब्रजेंद्र नंदन गोविंद का हम भजन कर रहे हैं अब परमात्मा हैं के स्वरूप का अनूंपण कर रहे हैं कि परमात्मा ये होते हो कृष्णेर एक अंश परमात्मा भी कृष्ण का एक अंश है आत्मा परमात्मा हाय कृष्ण सर्व अवकांश श्री कृष्ण जितने भी जीव और जो परमात्मा हैं उनके भी अवतंस होकर के मुकुटमणि होकर के विराजमान अर्थात सबके कारण होकर के कृष्ण विराजमान है इसके लिए कहा एक बार ब्रह्म मोहन लीला का जब श्रवण किया परीक्षित महाराज ने तो परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न सुखदेव जी के सामने ठोक दिया कि महाराज श्री कृष्ण को ये ब्रिजवासी कृष्ण को तो पराये का बेटा है नंद का बेटा है फिर उसमें ब्रिजवासी इतनी प्रीति क्यों करते है? ये एक प्रश्न था कि पराये पुत्र में ब्रिजवासियों की ऐसी प्रीति कैसे थी इसके उत्तर में श्री कृष्ण श्री शुभदेव जी ने कहा कि नहीं कृष्णम एनम अवेहित्वम जो कृष्ण लीला में नंद बाबा का पुत्र दिख रहा है उसे तुम आत्मा परमात्मा के रूप में देखो और परमात्मा सबका परम परम प्यारा होता है तो उपनिषद के एक प्रसंग को यहां पर प्रस्तुत किया गया कि आत्मा के लिए ही सब कुछ प्यारा होता है वृदारण्य उपनिषद में एक कहानी आई है कि एक बार याज्ञवल्क पृथ्वी लोक से स्वर्गाधिक ऊपर के, के लोगों को जा रहे थे याज्ञवल्क की दो पत्नी थी एक मैत्रेयी और दूसरी कात्यायन इनमें याज्ञवल्क बोले कि मैं ऊपर के लोगों को जा रहा हूं और याज्ञवल के बड़े प्रसिद्ध हैं दाए भाग उनके लिए का भाग वो भी बंटवारे के हिस्से के कानून के रूप में उसका वो मूल आधार है तो उन्होंने कहा तुम दोनों पत्नी मेरे पीछे से कहीं झगड़ा नहीं करो इसलिए मैं अपनी संपत्ति का तुम दोनों में विभाजन कर देता हूं उद्यासन अहम अस्मात्मी अन्या अनया ते विग्रह कुरयाम इस कात्यायनी से तेरा बटवारा कर दूं मैत्री से कहा मैत्री बोली कि मरे आप तो ऊपर जा रहे हो आप मुझे धन भी दे जाओगे परंतु तो क्या मैं इस धन से अमर हो सकती हूं कि वित्तेन अमृताश्याम तो ने कहा बेटी ऐसा नहीं हो सकता है यथे वह उपकरण बताऊ जीवनम तथे वह जैसे धनवान धनवान व्यक्तियों का जीवन होता है कार फ्रीज गाड़ी बंगला वो सब तेरे हो जाएगा परंतु तो अमृत नाशास्ते व्यक्ति अमरता की धन के द्वारा कोई भी आशा नहीं उस समय मैत्री बोली कि ये न नाहम अमृता तेन कि जिस धन को प्राप्त करके मैं अमर नहीं हो सकती हूं ऐसे धन को प्राप्त करके मैं क्या करूंगी क्योंकि अमृता के साधन को आप जानते हो इसलिए उस अमृता के साधन को मुझे दे करके जाओ इस धन को धन की मुझे आवश्यकता नहीं उस समय श्री याज्ञवल ने कहा प्रियन सती प्रियम भाष से एही उपदिशामिते, बोले आओ तुम मेरी प्रिया हो आओ मेरे पास में बैठो मैं तुम्हें अमृता के साधन का निरूपण करता हूं और उस समय याज्ञवंक ने कहा कि अरे मैत्री नायम ये जो धन है वो धन के लिए प्रिय नहीं है आयम पुत्र है ये पुत्र पुत्र के लिए प्रिय नहीं है ये पति पति के लिए प्रिय नहीं है ये जाया जाया के लिए प्यारी नहीं है आत्मनिर्वैव कारण सर्वं प्रियं भवती आत्मा की दृष्टि से ही सब प्रिय होती है क्योंकि पुत्र में भी कही न कहीं ना कहीं ईश्वर का अंश विद्यमान है इसलिए उस पुत्र से हम प्रीति करते तो तत्वतः देह से प्रीति नहीं है से प्रीति होती तो पुत्र की मृत्यु हो जाने पर फिर व्यक्ति उसको जलाता नहीं उसका संस्कार नहीं करता परंतु तो मर जाने के बाद में जैसे ममता तोड़ दी जाती है परंतु तो आत्मा की जो ममता है उसको नहीं तोड़ा जाता है आत्मा ही सबसे ज्यादा प्रिय है यदि पैर में गैंग्रेस हो जाए यदि कोई नासूर हो जाए तो डॉक्टर से कह देते हैं हा काट दो पैर पूरा शरीर बच जाना चाहिए हम बैशाखी लगाकर चल लेंगे इसका मतलब है कि शरीर प्यारा नहीं है शरीर को काटने के लिए कटवाने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाता इसका मतलब शरीर प्यारा नहीं है शरीर के भीतर जो आत्मा है वह आत्मा ही प्यारी है किसी तरह से व्यक्ति बच जाए आत्मा बच जाए इसलिए यहां पर इसी बिंदु को लेकर के कि आत्मा ही सबसे ज्यादा प्यारी होती है आदमी अपने किसी एक आध अंग को कटवा करके भी जीवित रहना चाहता है इसलिए देह प्यारा नहीं है आत्मा ही प्यारी है और शिष्य जी ने उत्तर दिया कृष्णम एनम अवेत्व आत्मानम अखिला श्री कृष्ण जीव मात्र की आत्मा है और क्योंकि शरीर की अपेक्षा प्राण प्यारे हैं प्राणों की भी अपेक्षा आत्मा प्यारी है इसलिए कृष्ण को तुम आत्मा ही करके मानो जगत है जगत का कल्याण करने के लिए श्री कृष्ण दे की तरह से दिख रहे हैं भगवदगीता ने भी कहा बहु अथवा बहुनो किम ज्ञाते न नो अरे अर्जुन तू इन सारे भावों को सारी शक्तियों को जानने के बाद में पराशक्ति परी है और कौन सी है इन सब को जान करके क्या करेगा एक बात में पूरे निष्कर्ष को कहता हूं नक्शल में कि विष्टाम इम कृष्णम एकांश स्थितो जगत में अपने एक अंश माने परमात्मा के रूप में सब के भीतर व्याप्त होकर के स्थित हूं मेरा जो परमात्मा अंश है वो सृष्टि पालन संहार करने वाला है वह वा सब के भीतर प्रवेश करके उनको प्रकाशित करने वाला है और स्वयं साक्षी होकर के अलग भी खड़ा हुआ है तो जो सब को प्रकार सृष्टि पालन संवार करे और साक्षी होकर के विराजमान हो उसका नाम परमात्मा है मैं ऐसा परमात्मा हूं ऐसा में जो परमात्मा हूं वह जगत का पालन करने के लिए अनेक अनेक स्वरूप धारण करता हूं और उन स्वरूपों का अब वर्णन करते हैं कि भगवान के अवतार वे अवतार तीन प्रकार के हैं उन अवतारों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं भगवान का एक अवतार है स्वयं रूप दूसरा अवतार है तदेक आत्म और तीसरा अवतार है आवेश रूप ये स्वयं रूप तदेकात्म रूप और आवेश रूप ये तीन प्रकार के अवतार हैं स्वयं रूप अवतार कौन का है वह स्वयं रूप अवतार का तात्पर्य है स्वयं श्री द्विविजय श्री कृष्ण वे ही हैं स्वयं रूप अब जो स्वयं रूप है वह भी दो रूपों में अपने आप को प्रकट कर सकता है एक स्वयं रूप में और एक प्रकाश रूप में जैसे रास में जितनी गोपी है उतने ही कृष्ण बनकर के नृत्य कर रहे हैं प्रत्येक गोपी के साथ में इसको हम कहेंगे प्रकाश रूप। कि विभू पदार्थ अनेक रूपों को धारण करके विराजमान हो उसका नाम है प्रकाश में तो श्री कृष्ण प्रकाशभेद धारण करके विराजमान हैं एक होते हुए भी कृष्ण लीला में अनेक रूप धारण कर सकते हैं और वे अनेक रूप धारण करके विराजमान होते हैं जैसे महाराज के समय श्री कृष्ण के अनेक अनेक प्रकाश में परंतु लीला में गोपिका यह समझ रही है कि ये कृष्ण का दैभव नहीं है ये कृष्ण की स्किल है कृष्ण की एक चतुराई है ये उनकी आ, कला की कुशलता है कृष्ण इतनी शीघ्रता से नृत्य कर रहे हैं कि जैसे रस्सी में कोई अग्नि को बांध करके जोर से घुमाए तो उसे पूरा गोला व्याप्त दिखता है ऐसे ही श्री राधा रानी बीच में खड़ी हुई है श्यामचंद्र की गलमैया देकर के वाम दे भाग में खड़ी है परंतु तो राधा रानी अनुभव कर रही हैं आ प्यारे का क्या नृत्य कौशल है कि मुझे पूरे मंडल में सारी गोपियों के बीच में कृष्ण नृत्य करते हुए दिख रहे हैं तो कृष्ण के ऐश्वर्य और प्रकाश का दर्शन करते हुए भी श्री राधा रानी यह अनुभव नहीं करती है यह कृष्ण का ऐश्वर्य वे उसे उन धीर ललित नायक की कुशलता मात्र मानती है वो उनके नृत्य की एक स्किल मानती है नृत्य की एक चतुराई नृत्य की एक विशेषता है उसके रूप में उसका दर्शन कर तो ये हुआ <coughs> प्रकाश प्रकाशभेद तो श्री कृष्ण स्वयं रूप है स्वयं रूप होकर के भी वे प्रकाश प्रकाशभेद से अनेक रूप धारण कर सकते हैं इसी तरह से द्वारका में जब सोलह हजार एक सौ राजकुमारियों के साथ में श्री कृष्ण विवाह कर रहे हैं उस समय सोलह हजार एक सौ रूप धारण करके एक काल में विवाह कर रहे हैं पंत धीरा शक्ति ऐसा सबको भ्रमित कर देती है कि भाई विवाह तो बस इसी महल में हो रहा है सारी द्वारका यहां ही है इसलिए सारे विवाह जो है वो इसी भवन में है जबकि उसी एक काल में सोलह महल एक बन गए सोलह हजार राजकुमारी हैं सोलह हजार एक सौ देव की बस्ने बन गए सोलह ही सो वार श्री कृष्ण बन गए और श्री कृष्ण सभी राजकुमारियों के साथ में एक काल में विवाह करते हुए विराजमान इसको हम कहेंगे प्रकाश भेद काय व्यूह नहीं प्रकाशभेद कहते प्रकाशभेद हुआ तो इस प्रकार श्री कृष्ण का प्रकाश भेद वह प्रकट होता है अब इस प्रकाश भेद को भी दो भागों में हम बांट सकते हैं एक है प्राभव प्रकाश एक है वैभव प्रकाश प्राभव प्रकाश इसको कहेंगे कि जहां पर रसात्मक मनुष्य रूप प्रकट हो रहा हो उसको तो हम कहेंगे प्राभव प्रकाश और जहां मनुष्य जैसा रूप प्रकट न होकर के कृष्ण के दो की जगह चार भुजा प्रकट हो जाए तो उसको हम कहेंगे वैभव प्रकाश तो प्रकाश भी दो प्रकार का हुआ एक प्राभव प्रकाश एक वैभव प्रकाश तो आज स्वयं रूप का ये वर्णन हुआ स्वयं रूप के वर्णन में ये दिखाया कि स्वयं रूप है श्री कृष्ण वे प्रकाश रूप में अनेक रूपों में प्रकट हो सकते हैं जहां वृज विर्ज में वृजेंद्र नंदन रूप में वे प्रकट है उसको हम कहेंगे प्राभव प्रकाश और जहां द्वारका में वे चतुरुज रूप में अपने आप को प्रकट करते हुए विराजमान हैं, उसको हम कहेंगे वैभव प्रकाश इस प्रकार श्री कृष्ण प्राभव और वैभव भेद से दो प्रकार की मैं विराजमान क्षत्रिय अभिमान धारण करके दासदेव अभिमान धारण करके श्री कृष्ण विराजमान है उसको हम प्राभव प्रकाश कहेंगे परंतु ब्रजेंद्र नंद रूप में विराजमान है वहां पर स्वयं स्वरूप श्री कृष्ण ही उनको कहा जाएगा इस प्रकार श्री कृष्ण आनंदपूर्वक विराजमान है ये प्रकाश भी किताब अभिनंद किया बड़ा विस्तार किया है इस अध्याय में अवतारों का आप कल का रूप जो है उनका आगे वर्णन करेंगे बोलो बोल वृंदावन हरि लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राघा रमण हरि गोविंद जय जय राय गौर हरि गो जै जै सब लोग आनंद पूर्वक नियम सेवा उसमें विराजमान है सब लोगों की नियम सेवा बढ़े नियम सेवा में विशेष रूप से श्री प्रातः काल स्नान श्री दीपदान कोई न कोई पाठ करने की आ, का एक नियम रखें हैं या कोई भी श्रीमद्भागवत का पाठ कहीं भी एक अध्याय का उसका विशेष रूप से कोई जप उसका नियम और इस प्रकार नियम पूर्वक एक महीने हम चातुर्मा के नियमों का पालन नहीं कर सके एक महीने विशेष रूप से कोई विशेष नियम धारण करते हुए श्री ऊर्जेश्वरी श्री राधारानी उनकी हम कृपा को प्राप्त करें ऊर्ज मास का तात्पर्य है कार्तिक मास और कार्तिक मास की देवी है श्री राधिका ऊर्जेश्वरी होकर के राधारानी का एक नाम है ऊर्जेश्वरी उस ऊर्जेश्वरी नाम को श्री राधा रानी की कृपा को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से एक महीने हम कोई नियम लेकर के चले और इस मास के देवता है श्री दामोदर ये दामोदर मास कहलाता है कार्तिक मास ऊर्जा मास ता सारी ताकतों से युक्त ऊर्जा से युक्त तो कोई भी नियम कार्तिक मास में दिया जाता है इस दामोदर मास में दिया जाता है तो दामोदर मास में नियम करने पर जो भजन है वह इस मास की कृपा के द्वारा अपने आप ऊर्जा होकर के अधिक प्रभावशाली अधिक प्रकाशमय होकर के सामने आता है फल देने वाला होता है श्री दामोदर भगवान के श्री चरणा में यही प्रार्थना है कि वे हमारे इस भजन को कृपा करके स्वीकार करें और कृपा करके स्वीकार करते हुए वे हमको प्रीति प्रदान करें यही कार्तिक नियम सेवा उसका हृदय है उसके भीतर का यही एकमात्र तात्पर्य है बुलवृंदावन बिहारी लाल